पूर्णस्य पूर्णमदः पूर्णमेवा शिष्यते ओम शान्ति शान्ति शान्ति श्री लक्ष्मी तो 5 3 3 हस्तेन ततो मसी इति त्र्य वाक्तिते वाक्यार्थ के रूपण के अवसर में इस वाक्यर्थ के अवसर इस वाक्य के अर्थ रूपण के अवसर में ना इति नात्र ऐसा कथन ऐसा कथन, कथन। ऐसा कथन किस अभिप्राय से है तो बताते हैं अप्राप्त अंश निषेधाभिप्राय अप्राप्त अंश निषेधाभिप्राय अप्राप से करेंगे अप्राप्त अंश करते अज्ञात अंश अज्ञात अंश के ज्ञापन रूप विधेयक के निषेध के अभिप्राय वाला अब नहीं देखो टिप्पणी में थी ना नीचे से पांचवी छठवी पंक्ति अज्ञात से ज्ञापन रूपम विधेयत्व टिप्पणी तो यहाँ पर अप्राप्त अंश से क्या लेंगे अज्ञात अंश का अज्ञात अंश का ज्ञापन रूपये तो अज्ञात अंश के ज्ञापन रूप विधेयत्व के निषेध किसका निषेध किया है अज्ञात अंश के ज्ञापन रूप विधेयक क्यों का क्योंकि तत्व मसी इसके द्वारा अज्ञात अंश का ज्ञापन रूप विधान नहीं किया जाता है मतलब इस तत्व मसी वाक्य के द्वारा कुछ विधेय नहीं है कुछ भी विधेय नहीं मतलब अज्ञात अंश का ज्ञापन रूप विधेयक तो अज्ञात का ज्ञापन रूप विधेय नहीं है किस वाक्य से विधेय नहीं हैत्व मसी वाक्य से अज्ञात अंश का ज्ञापन रूप विधेय नहीं है क्यों अज्ञात अंश का ज्ञापन रूप विधेयक किस वाक्य से हो गया है है ना अज्ञात क्या, तो क्या है वहाँ पर ब्रह्मत्मक क्या है आपका तो ब्रह्मात्मक का ज्ञापन ही विधेयक है ज्ञापन ये क्या है ज्ञापन में बोध कराना ज्ञापन का क्या है बोध कराना तो अब इसका अर्थ हो गया कि यह कथन अज्ञात अंत के ज्ञापन रूप विधेयक के निषेध के अभिप्राय वाला है निषेध के कौन अभिप्राय वाला है इति उक्ति ही या कथन है ना यह कथन कैसा है के रूप अज्ञातन वि कौन है नहीं उथन ठीक है कह सकते वाक्य कह सकते वाक्य कह सकते है नाक्य है ना यह वाक्य हो जाएगा यह वाक्य कथन अज्ञात के रूप में निषेद के, के, के वाला ज्ञात होता है ठीक है थी ना इसी उत यही वाक्य है वाक, वाक तत्व तो मुझे नहीं लेना बल्कि ये वाक्य अज्ञात के ज्ञापन रूप विधेय के निषेध के अभिप्राय वाला ज्ञात होता है ज्ञात होता है क्यों क्योंकि उपसादनाथ क्यूँकी तत् पर मसीह ये वाक्य उपसंघार रूप से कहा गया है किस रूप से कहा गया है कौन उपसंघार रूप से कहा गया है यह वाक्य उपसंघार रूप से कहा गया है अब सुनो उपसंहार वाक्य से कुछ विधान नहीं किया जाता है उपसंगार वाक्य से कुछ विधान बल्कि पहले जिसका विधान किया जाता है उपसंगार वाक्य ऐसी वही कह दिया जाएगा हाँ पहले जो कहा जाएगा उपसंहार वाक्य ऐसी उसी का सार कह दिया जाएगा ठीक है अब न्याय तर के पढ़े हो ना न्याय प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन पांच वाक्य होते हैं ना निगमन वाक्य का मतलब उपसंहार वाक्य का क्या है निगमन वाक्य जैसे पर्वतो वर्णीमान ये क्या हो गई प्रतिज्ञा और धूमवत्वा क्या हो गया हेतु हुँ। और उदाहरण क्या यो यो धूमवान ये उदाहरण हो गया और उपनय क्या हो गया तथा अयम मतलब वर्णी व्याप धूमवान है ना और तस्मात का था व्याप धूमान तो था भी क्या गया, गया। वीमान आ गया तो निगम वाक्य से कुछ अलग तो नहीं कहा गया उपसंगार वाक्य से तो मतलब ऐसा विदम सरो सबका ब्रह्मात्मकत्व कहा गया है उस ब्रह्मात्मकत्व का उपसंगार किसने कर दिया श्वेत केतु में किसने उपसंघार कर दिया श्वेत केतु में जिसे यो यो धूमवान सा गया और बाद में जिसे इस पर्वत में सिद्ध कर दिया बन्नी है ना तो विधान तो नहीं हुआ ना ऐसा है तो तो दोबारा देख न कि वाक्य में तत्व इस वाक्य तत्व मसी इस वाक्य के अर्थ निपण के समय अर्थन रूपण के समय अर्थरूपण के समय क्या है उक्ति या कथन अर्थ रूपण के समय क्या है कौन सा कथन ना भी तो दुनिया से कितना पीती रही है, है। तो वाक्य उपसंधार रूप से कहा गया है किस रूप से कहा गया है हाँ। लग जाए तीस वर्ष हो गए अच्छा तो ये भी ध्यान देना की मतलब जो है मध्यम पुरुष की दृष्टि में तो उसका युष्म का उद्देश्य तत्व तो, तो है ही समझ में? मतलब मध्यम पुरुष की दृष्टि में तो युष्म अर्थ है ना उसका उद्देश्य वो उद्देश्य है ही वो उद्देश्य और को उद्देश्य करके मध्यम पुरुष का विधान किया ही गया है तो मतलब ये क्या है की ब्रह्मात्मक विधेय नहीं है अज्ञात का ज्ञापन रूप ब्रह्मात्मकत्व विधेय नहीं है ये अच्छी बात से कात्पर्य तत्वी बात से ब्रमात्मक तो विधेयक हो गया तो यहाँ विधेय नहीं है यहाँ तो व्यक्ति विधेयक ने उपसंधान कर दिया स्थिति में तो ध्यान देना इस बात का कि मध्यम पुरुष की दृष्टि से इसम उद्देश्य है कि नहीं है, है।, है। लेकिन अज्ञात का ज्ञापन रूप विधेयक की दृष्टि से वो उद्देश्य है क्या उद्देश्य नहीं है ना चलिए और ध्यान देना कि उसको उदेश करके युष्म करके मध्यम पुरुष का विधान किया तो को युष्म करके मध्यम पुरुष विधेय हुआ ना लेकिन किसी को उद्देश्य करके ब्रह्मत्मक विधेय नहीं इस वाक्य से वो तो अल्मिक है यही कहना है चाहे स्पष्ट हुआ चाहे तो टिप्पणी देखो तो मेरी समस्या पर्याप्त हो गया इतना बताना था नीचे से छठवी पंक्ति तस् से लेना अल इसका चलो आगे देखना अज्ञातंश का अंत विधेयक तो अभिष्ठात्म निदम सर्वम इस पूर्व वाक्य से ही प्रतिपादित है मतलब इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित है क्या अज्ञात का ज्ञापन रूप विधेयत्व अज्ञात ज्ञापन रूप का विधेयत्न करने वाला कौन सा वाक्य है अस्तादात और ध्यान देना अज्ञात क्या है ब्रह्मात्मक है इसलिए प्रस्पादनि है नत्वी वाक्य अपूर्व प्रतिपादन न यहाँ कर देना है नब पहले ही प्रतिपादित हो गया ना अज्ञात का ज्ञापन रूप विधेयक तो तत्व में अपूर्व रूप से वो कहा जाएगा जो मतलब अपूर्व समझते है ना हाँ जैसे कि की स्वर्ग कामोत स्वर्ग की कामना वाला याद करे स्वर्ग काम इस प्रकार ये स्वर्ग का साधन याद कहा जाता है तो याद नहीं से स्वर्ग साधन तो ये क्या है की ये अपूर्व विधेय है ना वेद वाक्य ऐसी से मतलब वेद को छोड़कर पूर्व याद होता है क्या पता इस नहीं तो जब वहां तो यहाँ पर तत्व मसी वाक्य में अपूर्व रूप से प्रतिपाद्य होगा क्यों वो किससे दे दिया गया ठीक है इसी कर्त इसलिए किस लिए पूर्व वाक्य से ही प्रतिपादित होने के कारण अत्र कर्त है तत्व अत्र मतलब तत्व वाक्य अत्र का क्या है तत्व मसीह इसी समझ जायेंगे पूर्व वाक्य से ही अज्ञापन सिंह प्रतिपादित होने से कि में पिछ, पिछ नहीं है मतलब अपूर्व अज्ञात का पृष्पाद्य नहीं है किंतु इदम किंतु किंतु यह क्या है यहाँ पर बताते हैं जगत में कहा गया ब्रह्मात्मक जगत में कहा गया ब्रह्मात्मा कौन है जगत तो ब्रह्मत्मकत्व किसमे रहेगा हाँ जगत में कहा गया जगत में कहे गए ब्रह्मात्मकत्व का किस वाक्य के द्वारा कहा गया इदम राष्ट्र इदम धर्म से क्या लेना जगत किन्तु यह जगत में कहे गए ब्रह्मात्मकत्व का श्वेत क्वेत रूप गति विशेष में उपसंहार देखे जाने से श्वेत केतु रूप व्यक्ति विशेष के उपसार किस वाक्य से देखा गया था तुम अपी संघार देखे जाने से क्या हुआ तुम कि अपनी क्या इस प्रकार यह निगम वाक्य है कौन सा वाक्य सर तुम अपी ओ संघार वाक्य कहो अथवा निगमन वाक्य कहो ओ संघार जिस वाक्य के द्वारा देखा जाएगा उसे क्या कहेंगे निगम वाक्य देखे जाने से निगम वाक्य ही है न क्यों है देखे दे। जाने से। अच्छा और फिर उसका क्या क्या तथा तथा तथा तथा का तुम मतलब जब जगत ब्रह्मात्मक है तो तुम भी कैसे हो? देखो देखो देखो देखो। ये मतलब हुआ ऐसा की सुक्ति का अर्थ है सुख्ती मतलब कथन हाँ तो उसका जो जो बता के ना ना जनचित रूप उसका समझा रहे हैं अत्र अतः इसलिए असी शब्दगत असी शब्द में क्या है मध्यम पुरुष है तो असी शब्द में विद्यमान मध्यम पुरुष के अनुरूपित उदेश उद्देश्यकत्व करके उद्देश्य मध्यम पुरुष से निरूपित उद्देश्य के निराश में न भाष्य तात्पर्य भाष्य का तात्पर्य मतलब असी शब्द में विद्यमान मध्यम पुरुष निरूपित मतलब मध्यम पुरुष की दृष्टि में उद्देश्य के निराश करने में भाष्य का तात्पर्य मतलब मध्यम पुरुष की दृष्टि में तो उद्देश्य बनी रहा है कौन नुुुुुुुुुुुु? किस नुुुुुुुुुुुुुुुुुु लग जाएगा इसी समाधान सारम ऐसा समाधान का सार है भारत में उद्देश्यत्व का प्रस्तुत नहीं किया गया है मतलब कैसे उद्देश्य प्रस्तुत नहीं किया गया है मध्यम पुरुष की दृष्टि में है ना मध्यम पुरुष की अपेक्षा किन्तु विधेय क्या है कि ब्रह्मात्मकत्व क्या है आपका ता? ब्रह्मचारात्मक ब्रह्मात्मक है किन्तु विधेय ब्रह्मात्मकत्व की अपूर्वता नहीं है अपूर्वता किस वाक्य से अपूर्वता किस वाक्य में अपूर्वता नहीं है तो वाक्य से अपूर्वता नहीं है, है? क्यों क्योंकि पूर्व में ज्ञात पूर्व में ही ज्ञात हो गया है किस वाक्य से ज्ञात हो गया है चलो मूल पंक्ति पंक्तियों लग आएगी ना अब देखना सांकर मत में मध्यम उत्तम पुरुष की अनुस्पत्ति मतलब सोहमस में उत्तम पुरुष की अनुस्पत्ति अनुपत्ति का असिधि और तत्व मसी में हाँ सोहमशी में उसकी असि बच्छा टिप्पणी देखेंगे में ही प्रथम पंक्ति के अंतिम में चलना कार्योपाधि अयम जीव कारणोपाधि ईश्वर तनतम कार्योपाधि है ना कार्यम उपाधि ये सह कार्योपाधि कार्य रूप उपाधि वाला कार्य वाला और कारण उपादी यस् सह कारण उपादी सुनो कारण कौन है अविद्या कारण कौन है और अविद्या का कार्य क्या है अंताकरण अविद्या का कार्य क्या है जीण। जीण। तो अंताकरण किसकी उपादी है जीण. तो कार्य उपाधि वाला मतलब अंताकरण उपादी वाला लग गया कार्यम उपादी उपाधि यस् कार्य मतलब अंताकरण अंताकरण उपाधि वाला कौन हो गया जीव लग गया तो मतलब अविद्या का कार्य अंताकरण है और कारणों पागी कारण कौन है अविद्या ध्यान देना यहाँ माया और अविद्या में अभेद मान कर कहते हैं माया और अविद्या में अभेद मान कर सकते मुख्य माया और अविद्या का जो सांकर संप्रदाय की भीति है न पढ़ने पढ़ाने की उसमें एक ये तो फिर माया, माया से, इस... से प्रश्न सुनिश्चन ने? ने? ने सुन लीजिए जब माया और अविद्या को एक मानते है नब जीव की उपाधि मानते हैं अंताकरण जीव की उपाधि क्या मानते हैं प्रश्न के जाइए जीव की उपाधि मानते अंताकरण और ईश्वर की उपाधि क्या मानते हैं अविद्या कब जब माया और विद्या को एक कहते हैं और जब भिन्न भिन्न भी होगी तब फिर हाँ माया उगादी हो जाएगी ईश्वर की पंचदशी में थोड़ा भेद करते हैं मलिन सत्व प्रधाना माया शुद्ध शुद्ध नहीं मलिन सत्व प्रधाना माया और हाँ ठीक है शुद्ध सत्य प्रधान विद्या हाँ यही है मलिन सत् है तो मतलब माया और विद्या दोनों त्रिगुणात्मक है तो मलिन सत्व जिसमें अधिक है मलिन सत्व की प्रधानता वाली कौन है अविद्या और शुद्ध सत्व की प्रधानता वाली कौन है माया प्रधानता नहीं होगी ना नहीं नहीं नहीं ध्यान देना बात है ना कि ये सब कुछ कैसा है अविद्या और माया दोनों कैसे है त्रिगुणात्मक है दोनों कैसे तो अंतर क्या है की जब दोनों त्रिगुणात्मक है ना सत्व भी दोनों में है तो अंतर क्या हुआ कि मलिन सत्व की प्रधानता वाला कौन हो जाएगी अविद्या अविद्या में प्रधानता क्या रहेगा मलिन सत्व और इसमें माया में प्रधानता क्या रहेगा शुद्ध सत्व शुद्ध सत्व प्रधानता रहे प्रधानता से रहेगा वहाँ की रज भी रहेगा तम भी रहेगा जो वैश्विक संप्रदाय में जैसा शुद्ध सत्व स्वीकृत है वैसा यहाँ मान्य नहीं है मतलब कोई नहीं वह मलिन मलिन आ गया ना अविद्या अविद्याण कर, करते हमें क्या कहा गया मलिन सत्य प्रधान अविद्या तो वहाँ मलिन कह दिया तो मलिन की अपेक्षा अच्छा यहाँ शुद्ध लगा दिया मतलब क्या है कि वह इसी मलिन नहीं, नहीं। सत्यु उतना मलिन नहीं है इतना है त्रिगुणात्मक पता है इस मलि में त्रिगुणात्मक हाँ शुद्ध मलिन सतो शुद्ध सत्यम इसमें भी है इसमें भी है ऐसा है ऐसा भेद करते हैं पंच में अब ये जो कहते हैं ना कि ज्ञान होने पर कार्य सहित प्रपंच का नाश थे प्रसिद्ध में जैसे देखना अधिष्ठान रज्जू का साक्षात्कार होने पर अधिष्ठान रज्जू का साक्षात् तो रज्जू का साक्षात्कार होने पर रज्जु मतलब पहले क्या था रज्जू के अज्ञान के कारण सर्प दंड जलधारा सब भाषित हो रहे थे क्यों भाषित हो रहे थे रज्जु का ज्ञान होने के कारण क्यों भाषित हो रहे थे रज्जु का मतलब अधिष्ठान का अज्ञान होने के कारण वहाँ पर क्या था दृश्य प्रपंच सब घाषित हो रहा था कल्पित वस्तु घासित हो रही थी तो कल्पित वस्तु घासी क्यों हो रही थी अरिस्थान का अज्ञान होने के कारण है तो ये बताइए तो कल्पित वस्तु की निवृत्ति कब होगी जब अरिस्थान का अज्ञान ना रहे तो कहते हैं वहां जब रज्जु का साक्षात्कार होगा ना तो साक्षात्कार होने पर क्या होता है कार्य सहित वो कार्य सहित अज्ञान नष्ट हो जाएगा अज्ञान मतलब रज्जु का ज्ञान रज्जु के साक्षात्कार से क्या होगा रजू का अज्ञान नष्ट हो गया और अज्ञान का कार्य सर्फ आदि भी नष्ट हो गयी तो वैसे ही अधिस्थान ब्रह्म में के अज्ञान के कारण ही ये जगत भाग रहा है सर्प नष्ट हो जाएगा भी नहीं, वहां तो कह, सर्फ वहाँ पर वो पहले कैसा था सर्फ था वहाँ पर सर्व भाग रहा था, था वहाँ पर सर्फ, था था। सर्फ, था वहां पर सर्फ। <laughs> लोग डर के भागते हैं सर्व वहाँ था ये कल्पित था लेकिन कल्पित तो है वहाँ पे सर्प उसको कहते हैं लोग क्या व्यवहारिक सत्य है ना व्यवहार नहीं हाँ व्यवहारिक सत्य था सर्व वहाँ पर था तो सर्प का का कारण जब सर्प था तो उसका कारण क्या था कैसे अविद्या उस अविद्या से जन्य सर्प वहाँ पर था अविद्या से जन्म जन्य सर्प वहाँ पर था हट गया अविद्यात होने से सर्प भी निवृत्त हो गया सर्प था उनके मत में विचारक लोग कहते हैं कि जब कल्पित वस्तु है विवर्तवाद में क्या है कल्पित है तो उसे कारण का कर विचार करना कितनी बुद्धिमानी तुम्हारी है कल्पित वस्तु के कारण तो लेकिन वो ऐसे मानते है सच्चा वहाँ पर अभी तो कल्पना हो अच्छा हाँ तो अब क्या कहना है की वैसे ही अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान अज्ञान से अधिष्ठान आत्मा के अज्ञान से संसार भाषता है संसार में क्या है जीव है ईश्वर है मैं मेरा तुम तेरा गुरु शास्त्र सब ये भाष रहे हैं जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा ज्ञान किसका विरोधी अज्ञान का आत्मा के ज्ञान से क्या निवृत्त होगा आत्मा का तो फिर अज्ञान निवृत्त होने पर अज्ञान का कार्य संसार रहेगा तो पूरा संसार नष्ट हो जाता है है ना पूरा संसार तो न, कैसे कार्य सहित अविद्या का नाम तो इसलिए संसार रहता ही नहीं है तो माया और अविद्या को एक मानकर ऐसा कहा जाता है पता ही समझ में माया और अविद्या को एक मानकर कहा जाता है जब अविद्या उपाधि किसकी है जीव की है ना अब कहे कि अब अब इसमें यदि नाना जीव उध माने तो फिर अंताकरण उपाधि मानते हैं तो अंताकरण उपाधिवृत हो जाती कहते हैं तो इस जिसकी और दूसरा अंताकरण उपाधि वाला बना रहता है ऐसा तो ऐसा तमाम में है चलते रहिए इसलिए क्या है माया और को एक मान्य से संसार का उच्छेद मानते है यह ज्ञान होने पर संसार नहीं रहता तो यहाँ पर क्या बताया गया कार्य उपाधि वाला कौन है जीव और कारण उपादी वाला कौन है ईश्वर ठीक है तो ए, इस पक्ष में क्या है कि अविद्या और माया एक है अविद्या और माया एक है ध्यान रखना और जब भेद करते हैं ना मलिन सत और शुद्ध सत्व को लेकर के तो भी ज्ञान होने पर तो दोनों खत्म हो जाएगा क्योंकि जब भगवत त्याग लक्षणा करते हैं तो दोनों निवृत्त हो जाते हैं है। हाँ क्योंकि जब विचार करके समझ लिया ना विचार करके समझ लिया तो वो भी नहीं रहेगी माया भी खत्म हो जाती है वो अज्ञान के कारण ही माया थी। ये को तो कल्पना करके खड़ा कर दिया था आपने मान रखा था ऐसा वो भी गया आगे देखिए आगे ध्यान देना पाठ में टिप्पणी देखी आपने तो कार्य उपाधि रूप कार्य उपाधि रूप अंताकरण से अवच्छिन्न चैतन्य कौन है जीव जब यहाँ चैतन्य कहा जाए ना तो यहाँ ध्यान रखना चेतना यो चैतन्य चेतना यो चेतन यहाँ स्वार्थ में से प्रत्यय किसमें स्वार्थ में, में। हालांकि भाव में भी होगा भाव में होगा तो उसके धर्म को कहेगा गुण को कहेगा है ना अगर तो तो विशेष आत्मा है तो यहाँ स्वार्थ में कार्योपाधि रूप अंतःकरण से अवच्छि चैतन्य क्या है जीव है और कारणो उपाधि रूप हो जाएगा यहाँ पर बताते हैं कार्य उपाधि रूप अंताकरण से अवचिन चैतन्य क्या है और कारण उपाधि कौन है अविद्या तो कारण उपाधि रूप अविद्या से अवचिन चैतन्य ईश्वर है यहाँ पर एक विशेषण अविद्या का लगाया मूला विद्या है ना अविद्या भी दो प्रकार की मूला विद्या और तूला विद्या तो सुन लेना तो ये जो मूला विद्या है ये समष्टि अविद्या है ये कैसी है ये हाँ मतलब क्या है ये अविद्या कैसी कि आत्मस्वरूप को आदि करने वाली आत्मस्वरूप को निद्धु। निद्धु। हाँ ये कौन सी विद्या है मूला विद्या यही जगत का कारण है यही जगत का हाँ इसके यही जगत का कारण यही मूला विद्या इसी से संसार है और तूला विद्या देखना जैसे की रज्ञु के अज्ञान से सब भाषित होता है सुप्ति के अज्ञान से रजत भाषित होती है तो रजू का ज्ञान सुक्ति का अज्ञान ये जो अलग अलग अभियान कहे जाते हैं इनको क्या कहेंगे? तूला क्या कहेंगे कहेंगे विद्या विद्या वो तूला है तो ये क्या है मुला मुला है मूला मूला विद्या विद्या विद्या करने वाली यही जो है ना संसार का कारण है इसी से संसार का नूला तो दृष्टि अलग अलग चलिए और देख लेना पाठ के बारे में संकर में शंकर क्या करते हैं परिभाषा आपको बता दी यदि कोई कर तो देख लेना भी। आगे देखना उभय उपाधिन्न तो दोनों प्रकार की उपाधि से अव छिन्न क्यों ने चैतन्य आगे चैतन्य जो है ना यहाँ पर जीव चैतन्य और ईश्वर चैतन्य ये भेद क्यों हो रहा है बोलो उपाधि के कारण क्यों भेद हो रहा है उपाधि के कारण है ना एक की उपाधि क्या होगी अंतरकरण एक क्या हो गया विद्या तो भेदक कौन है उपाधि तो भेदक उपाधि भेदको उपाधि निराशेन भेदक उपाधि के निराकरण से या भेदक उपाधि की निवृति से भेदक उपाधि के निवृत्ति से दोनों का दोनों की एकता का बोध कराना ही दोनों की एकता का बोध ही दोनों की एकता का बोध ही सोहमस्मि, इन दोनों वाक्यों का कार्य है लग जाएगा भेदक के निराश से दोनों के अभेद का बोध कराना करा ही दो इन दोनों वाक्यो का कार्य है किन दो वाक्यों का कार्य है इन दो वाक्यों का तो कार्य क्या है ऐसे बोध कराना कराना हाँ भेद उपाधि के निराश किसकी किसकी किसकी बोध कराना जीव और ईश्वर के जीव ईश्वर की जी एकता का बोध कराना ही इन दो वाक्यों का कार्य है इतिशाम प्रक्रिया ऐसी उनकी प्रक्रिया चलिए ये पुनः पुनः ये जो लोग तत्व सोहमसी इत्यादि सु से वही ले लेना आ, आम ले लेना है चलिए इत्यादि वाक्यों में तो कार्य कारण उपाधि आकार है जब उपाधि आकार आया है ना तो यहाँ पर उपाधि एवं उपाधि एवं आकार कर तो होता है विशेषण तत्वसी सोह इत्यादि वाक्यों में कार्य कारण मतलब कार्य उपाधि और कारण उपाधि कार्य उपाधि और कार्य कार। कार। उपाधि क्या है बोलो जी उपाधि है हंताकरण कार्य उपाधि क्या है और कारण उपाधि कौन है मूला तो भी क्या तो पता ही में और कार्य उपाधि वाला कौन हो जाएगा और कारण उपाधि वाला कौन हो जाएगा हाँ इत्यादि वाक्यों में कार्य मतलब उपाधि जो आकारा समझते है ना तो उपाधि कैसे कार्य उपाधि और कारण उपाधि के निवृत्ति से कार्य उपाधि और कारण उपाधि के निवृत्ति से निर्विशेष स्वरूप की एकता निर्विशेष स्वरूप की एकता निर्विशेष स्वरूप की एकता इन वाक्यों के द्वारा वेद है ऐसा कहते हैं इन वाक्यों के द्वारा वेद कहते हैं इन वाक्यों के द्वारा वेद भाक क्रिया हाँ। का कर्ता क्या है ये पुनः जो लोग तत्व तोहम अश्मी इत्यादि वाक्यों में कार्य उपाधि और कारण उपाधि के निवृत्ति से निर्विशेष आत्मस्वरूप की एकता निर्विश की एकता वाक्य वाक्य से वेद एकता क्या है वाक्य से हाँ वाक्य से बेच देती है क्या जानी जाती है एकता पंक्ति तो तो स्वच्छ में आती है तो ये वाक्य एकता का बोध कराने के लिए प्रेरित हुए हैं कौन कौन वाक्य सस्तो मसी पंक्ति लगेगी तो देखना तेसाम करते है तेसाम उनके मत में अस्वी के समान असमी भी तेसाम करते उनके मत का असी के समान अस्मी भी खंडन करने वाला है असी या मध्यम पुरुष का एक वचन है असी तो के समान जैसे असी उनके मत का खंडन करता है, वो इसे अस्मी भी खंडन करता है। सुनो पहले यहाँ पर ऐसा देखना टिप्पणी देखेंगे आगे उभत्र एक मिनट तो उसके नीचे आइये अत मतस् मिलेगा तो यहाँ ऐसा चलना असी यू असी जो मूल में असी यू लिखा है ना तो असी का तो चाकू भी होता है ना खडग तलवार असी यू का क्या खडग यू और फिर एक असी और जोड़ दोषक के बाद असी लिखा है ना तो खडग से समान क्या हो गई असी और ये असी क्या है असी ये मध्यम पुरुष हो गए का रूप हो गया ठीक है और मूल में असमी है असमी क्या है ये उत्तम पुरुष का रूप है अब लगाइए तेजाम कर उनके मत का उनके मत का खड उनके मत का तलवार के, के समान असी या मध्यम पुरुष तलवार के समान असी या मध्यम पुरुष तथा अस्वी या उत्तम पुरुष खंडन करने वाला है किसका खंडन करने वाला है उनके मत का हाँ। या मत्स्य का अध्ययन कर लेना है ना तेरा मत्स्य मतलब उनके मत का और खंड का करते खंडन करने वाला है उनके मत का असी के समान असी तथा असमी खंडन करने वाला है क्या कहेंगे उनके मत का असी के नहीं समान असी तथा असमी खंडन करने वाला है अच्छा अभी कैसे खंडन करने वाला है तो बताते हैं असी ही है टिप्पणी में हाँ तो वो ये चाकू का वाचक है ना असी नहीं। तन अच्छा वहाँ विसर्ग नहीं लगाना चाहिए हाँ। जो खू के बाद जो असी लगाया है ना यहाँ विसर्ग नहीं चाहिए, चाहिए। तो हाँ, असी मध्यम पुरुष है अच्छा मानने का था अरे कहा, तो भड़ी नहीं लगाना ठीक नहीं।, नहीं है क्योंकि आज जो संकेत किया ना अभी मध्यम पुरुषा संकेत वैसा कर दिया तो लगा, लगा कर दिया ना, ही अभी अभी मैं नहीं तो मूल में जो कहा अच्छा ठीक कहा आपने ठीक कहा तो अनुकरण करके अनुकरण करके विभक्ति लाई जा सकती है अनुकरण करके है न जैसे ध्यान देना गौ शुद्ध रूप है ना गौ हो पर कोई क्या बोलता है गो, क्या बोलता है बोलते ना तो क्या बोला स्टेन की मुक्तम, तो क्या उत्तर होगा गोहिट क्या लगा देते हैं, लगा देते हाँ तो वही अनुकरण करके उसका तो अनुकरण करके काम चला लिया अनुकरण करके समझ लेना अनुकरण करके लग जाएगा सर की वक्ति आ जाएगी हम वरना करते ठीक है रहने तो, भी हाँ, तो अब फिर समझाने के लिए कोष्ठक बनाया नहीं बिना बनाए भी चल जाता है ना समझाने के लिए कोष्ठक बनाया है मानना पड़ेगा चलिए उनके मत का अस्सी के समान अस्सी तथा अस्मि भी खंडन करने वाला है ठीक है तो कैसे खंडन करने वाला है तो उसको आगे समझाते हैं स्रोतरी अनुसंधातरी चा युष्मी ही का स्रोता अर्थ में और अनुसंधाता अर्थ में शब्दों का त्याग हो जाता है सुनिए तत्व यहाँ उपदेश किया जा रहा है तो तवम क्या है क्या श्रोता बढ़ाई होम पदकार क्या है, है? उपदेश किया जा रहा है और जब कोई सोहम अस्मी कहता है हम्रम अस्मी कहता है तो यहाँ पर अहम अर्थ क्या है अनुसंधाता अहम अर्थ क्या है अच्छा तो जब लक्षणा करके एकता करेंगे तो या तब तो युष्म सब श्रोता को कहेगा श्रोता तो अंताकरणा उच्चिन चेतन है तो वो अंता करना चेतन अर्थ लेते हैं नहीं अं, लक्षणा करने पर तो नहीं रहता है नहीं और लक्षणा करने पर अनुसंधाता रहता है अर्थ चेतन अंताकरणा रहता है तो वही कहते हैं तो कहते हैं कि श्रोता अर्थ में तथा अनुसंधाता अर्थ में ही कर रहे हैं कि श्रोता अर्थ में और अनुसंधाता अर्थ में युषम रस्मत शब्दों का क्या बोल जाता है किन अर्थों में त्यागोल त्या जाता है इनका श्रोता अर्थ में वैसे मतलब क्या है कि ये शब्द इन अर्थों को नहीं कहते हाँ इन अर्थों को छोड़ देते हैं तो जब इन अर्थों को छोड़ देते हैं तो अच्छा ठीक है इन अर्थों को छोड़ देते हैं ना, तो इन अर्थों को छोड़ने से क्या होगा जब इन इन ध्यान देना श्रोता अर्थ होने पर आया था क्या वहां पर मध्यम और अनुसंधाता अर्थ आने पर क्या था? अस्मी है। अस्मी आया था अश्मी आया था जब श्रोता तो और अनुसंधाता अर्थ नहीं रहेगा उन शब्दों का तो ये अस्सी और अश्मी हो पाएगा तो अस्सी और अश्मी क्या है उनके मत का खंडन करने वाले हो जाएंगे पता ही सुनिए श्रोता अर्थ में तो है तो मध्यम पुरुष आया अनुसंधाता अर्थ में आम है तो उत्तम पुरुष आया जब ये अर्थ ही नहीं रहे और अनुसंधाता अर्थ मतलब को कहेंगे ही नहीं तो हो पाएंगे वो पुरुष तो उनके मत का वो खंडन करने वाले बनते मतलब आपके मत में ये सब संभव इन पदों का योग नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं। तो है चलिए तो खंडक क्यों खंडक है तो उसका दिया गया ना इससे अब ये कैसे हो जाते हैं क्योंकि स्रोतार्थ में और अर्थ में और संब्द परिचित हो जाते हैं या इन रसो में ये शब्द परिचित हो जाते हैं मतलब इन रसों का त्याग कर देते हैं तो शब्द क्यों परिचित हो जाते हैं तो इसका उत्तर अब बताया जा रहा है किस प्रकार बताया जाता है न ही असिना कशित प्रतिबोधिनी या करते क्योंकि क्योंकि अस... क्योंकि असी के द्वारा कोई बोध कराने योग्य नहीं रहता है कोई बोध कराने योग्य बोध कराने योग्य तो कौन होगा श्रोता तो जब लक्षणा करते हैं तो बोध कराने योग्य श्रोता रहता है क्योंकि पर्रकेर्ण, असी पद के द्वारा असी पद के द्वारा ही तो बोध कराने तत्व क्योंकि असी पद के द्वारा बोध असी पद के द्वारा बोध कराने योग्य कोई नहीं रहता है लिखने ना हाँ असी पद क्योंकि असी पद के द्वारा बोध कराने योग्य कोई नहीं रहता है थोड़ा कोई समक्ष सामने भी बोध कराने योग्य कोई सामने नहीं रहता है क्या और और क्या कश्चिद अश्मिना और कोई असमी पद के द्वारा अश्वी पद के द्वारा दे आदि से भिन्न रूप में अपना अन्... एक मिनट और अशमी पद के द्वारा कोई दे... कोई अन्य से भिन्न रूप में अपना अनुसंधान करने वाला नहीं रहता है अपना अनुसंधान करने वाला नहीं रहता या कोई अनुसंधेह नहीं रहता है जिसका अनुसंधान किया जाएगा उससे क्या कहेंगे अनुसंधेह तो अंत तो अहम ब्रह्मास्मी तो अनुसंधेह किसका तो है ध्यान देना अनुसंधान करने वाला अहम है और अनुसंधे क्या है किसका अनुसंधान कर रहा है वो ब्रह्म ब्रह्म का तो ब्रह्म भी रहता है क्या वहां पर चलिए और क्या अच्छा और कोई अश्वी पद के द्वारा विश्लेषण करके या अश्विपद के द्वारा विचार करके अनुसंधेह कुछ नहीं रहता है विशिष्टकरण कर लेना विचार करके और अश्वी पद के द्वारा विचार करके अनुसंधेह कुछ नहीं रहता है जब अनुसंधे कुछ नहीं रहता है तो फिर क्या है कि सब की अर्थों में रहेंगे नहीं, नहीं रहेंगे। अच्छा देखो फिर बता थोड़ा ध्यान देना भूल हो गई अनुसंधान करने योग्य कोई नहीं रहता है अनुसंधान करने योग्य कोई नहीं अनुसंधान करने योग्य कोई नहीं रहता है मतलब अनुसंधान करने योग्य कौन होता है अनुसंधान कौन होता है अनुसंधान कि जैसे वहाँ बोध कराने योग्य कोई नहीं है तो यहाँ पर अनुसंधान करने योग्य कोई अनुसंधा नहीं है समझना नहीं रहता है, ऐसा समझ लेना है। तो करता का पहली बात है ना कि असली पद के द्वारा विचार करके कोई अनुसंधान करने वाला नहीं रहता अनुसंधान करने योग्य अनुसंधाता नहीं रहता ये मतलब हुआ जब जीव ब्रह्म एकता कही जाए तो उपाधि को छोड़कर जाती है। टिप्पणी में, में इसी में असीना हम्म। मसीना तत्व मसीना पर जीव प्रमेदिना विद्यारण्य महारण्यम। अक्षोक मुन रचन ऐसा तो ऐसा सुनिए कथा है कि विद्यारण स्वामी का नाम सुना होगा पंचदशी लिखा है बड़े प्रसिद्ध विद्यारण बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति शंकराचार्य क्या होता है हाँ जो भी मानते हो मतलब ये शंकर संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान है पंचदशी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है विद्यारण स्वामी का और भी ग्रंथ लिखे इन्होंने तो विद्यारण थे निर्विशेषादी और एक मातृ संप्रदाय के आचार्य थे अच्छो भी द्वैतवादी थे द्वैत और अद्वैत का सीधा विरोध हो जाता है अब द्वैतवादी क्या करते हैं कि हर जगह जो है द्वैत पर अर्थ कर देते हैं अहम ब्रह्मस्ते यहाँ भी द्वैत परक अर्थ कर देंगे लक्षणाक्षणा करके कुछ कर दूंगे नहीं तो अहम ब्रह्म है ना आहम। तो आकर में आकर वहां पर हम का कुछ ऐसा कर देंगे कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ ऐसा व्यर्थ कर देते हैं आ, मतलब मैं मैं समाप्त कर देंगे ना हम अहम ऐसा कुछ कर लेंगे व्याकरणी लगा देंगे बुरा वी मैं ब्रह्म नहीं हूँ ऐसा व्यर्थ कर देगा वो हाँ तो और यह सबका भेद पर अकर्त करते हैं शंकर में सब अभेद पर करते हैं अभेद पर अकर्त जहाँ संभव नहीं है वहाँ उसको मिथ्या कर देंगे दे दे जहाँ जगत का प्रतिपादन आ जाएगा वो क्या कहेंगे जीव का प्रतिपादन आ जाएगा मिथ्या वस्तु का प्रतिपादन है क्यों हर जगह अभेद देखना है तो मिथ्या करने लगेंगे और जहाँ अभेद परक वास्तव है वहां द्वैतवादी भेद पर आकर्त करने लगेंगे ऐसा दोनों का है तो श्रुतियों का मतलब ये तत्व इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य किसमें है वेद क्यों कर ये तत्व मसीह इत्यादि वाक्यों में तात्पर्य किसमें है इसके लिए दोनों में शास्त्रार्थ हो गया नहीं दोनों में शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ तो मध्यस्थता के लिए मध्यस्थ बनाया गया देशिक स्वामी को तो देशिक स्वामी की मध्यस्थता दोनों ने स्वीकार की कि उनकी उपस्थिति में हम शास्त्रार्थ करेंगे वेदांतिक स्वामी गए नहीं ये कहीं जाते नहीं थे महात्मा के विवाद विवाद से बचते तो थे ये गये नहीं बुला बस दोनों ने बुलाया फिर शास्त्रार्थ हो गया दोनों में अब निर्णय कैसे हो तो दोनों में ये हुआ कि लिखित शास्त्रार्थ उनके पास भेजा जाए वो जिसको चाहेंगे उसको पराजित घोषित करेंगे जिसको विजेता जे, घोषित करेंगे तो जब वहां पर गया तो उन्होंने ये निर्णय लिया गेराम लगाइए हसीना तत्व मसीना मतलब तत्व मसी रूप असी द्वारा तत्व रूप है? लग गया है टिप्पणी में दिया है नहीं मिला असीना तत्व मसीना मतलब तत्व रूप असी के द्वारा और तत्व मसी रूप असी कैसे है पर जीव प्रभे मतलब जीव ब्रह्म की भेदक जीव और ब्रह्म की जीव और ब्रह्म का भेदक तत्व मसी रूप असी के द्वारा अक्षोब मुनि अक्षोभ मुनि ने अक्षोभ मुनि ने विद्यारण्य रूप महान अरण्य को काट दिया विद्यारण रूप महानारण्य को काट दिया अथवा कर दिया लग गया ऐसा तो। भी अर्थ हमने क्या बताया मुनि ने विद्यारण को क्या कहा महान अरूप विद्यारण्य महान अरण रूप विद्यारण तो को काट दिया तो अति के द्वारा अरण को काटा जाता है तो विद्यारण को महान्य कह दिया अथवा ऐसा भी कह सकते तो हैं विद्यारण्य के महान अरण रूप रूप अर्थ को काट दिया है ना ऐसा विद्यारण के महानूप मत को काट दिया मतलब क्या है कि परमात्मा और जीवात्मा की भेदक जीव और ब्रह्म की भेदक हाँ जीव और ब्रह्म की भेदक तत्पम अ द्वारा ऐसा अश्क मुनि ने विद्यारण रूप महानरण को काट दिया या विद्यारण के महानरण रूप मत को काट दिया है ना विद्यारण रूप महानारण को काट दिया ऐसा वेदां का श्लोक यह प्रसिद्ध है इसी अभिप्राय उसने असी वीय कहा था है अस्सी असी इस्लोक इस को ध्यान में रख करके ऐसा तो जो वेदांक तो है ना भाष्य ऊपर? हाँ तो असीद का योग अभिप्राय थे चलो वेदांक उनका ये श्लोक है कहीं का प्रसिद्ध श्लोक है उनका चलिए अब देखना मूल में आइये हो जाएगा विधुननी उपाधि विषय विमत शब्द संधि मात्रोपजीवन कर उत्तम संपत्ति अब जो है ना मत की तरफ से कहा जाता है मतलब ये क्या बताया गया कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की व्यवस्था नहीं होती है यही कह गया है ना तो वे लोग मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की व्यवस्था बता रहे हैं कैसे संभव है तो क्या हुआ निवर्तनी जिसकी निवृत्ति हो अथवा नहीं समझ लेना जिसका निराकरण किया जाए तो अर्थ हो जाएगा निर्व निवृत्ति से क्या बनेगा निवर्तनी निवर्तनी बन जाएगा लगे निवर्तनी क्या है उपाधि निवर्तनी क्या है दोनों की उपाधि जीव की उपाधि और ईश्वर की उपाधि निवर्तनीय उपाधि और उपाधि से संबंध रखने वाली विपत्ति उपाधि से संबंध रखने वाली क्या या विपत्ति का शक्ति विपत्ति का क्या अर्थ है शक्ति ध्यान देना शक्ति और लक्षणा जानते है ना तो अब यहाँ पर देखना जीव पद की शक्ति किसमें है जीव पद की शक्ति है वचिन चैतन्य में किसमे शक्ति है नहीं। नहीं। नहीं। और ईश्वर पद की शक्ति किसमें है अच्छा जीव पद की शक्ति हम समझोगी द्वम पद की शक्ति दम पद की शक्ति किसमें है अंतगणा वचिन चैतन्य और तत्पद की शक्ति माया माया मायावक्षि चैतन में अभी शब्द क्या है तो अब ध्यान कि मतलब तद की शक्ति मूला चेतन में है तो शक्ति मूला अविद्या में भी हुई कि नहीं हुई दोनों अविद्या में भी है और चेतन में भी है तो शक्ति ये शक्ति उपाधि से भी संबंध रख रही है न जैसे की शक्ति किस में अंताकरण में तो अंताकरण से भी संबंध रखती सकती तो अब लगाइए निवर्तनी उपाधि विश्वपत्ति या निवर्तनी उपाधि से संबंध रखने वाली का क्या है, क्या है? हाँ और शक्ति किसकी होती है शब्द भी तो शक्ति वाला कौन होगा तो विपत्ति मर्त क्या हुआ शक्ति वाला कौन होगा शब्द निवर्तनी उपाधि विश्व के शक्ति वाले शब्द शब्द की सन्निधि मात्र के आश्रय से शब्द की सन्निधि मात्र के, से। तो शब्द कौन हुए यहाँ पर हुआ शब्द कौन सा शब्द हुआ तो शब्द की सन्निधि मात्र के आश्रम से कथनचित मतलब किसी प्रकार मध्यम पुरुष की प्राप्ति संपत्ति का क्या है प्राप्ति मध्यम पुरुष की प्राप्ति हो जाएगी तो शब्द की सन्निधि मात्र से हो जाएगी भले ही को छोड़ती तो कोई बात नहीं ठीक है मतलब निवर्तनी उपाधि से संबंध रखने वाले निवर्तनी उपाधि से संबंध रखने वाली वाले शब्द शब्द वाला सब्द क्या है तुम, और तुम की मात्र के आश्रय से मात्र के आश्रे से कथनचित किसी प्रकार वो क्या हो जाएगा मध्यम पुरुष की प्राप्ति या मध्यम पुरुष की सिद्धि हो जाए जाएगी संपत्ति का सिद्धि कर लेना ये कहाँ पर तत्वसी के लिए और सोहसी के लिए देखना विदुलनी उपाधि उपाधि कौन है वहाँ पर अंताकरण और उससे संबंध रखने वाली कौन रखने वाली कौन होगी शक्ति उपाधि हुआ शक्ति और शक्ति वाला कौन सा शब्द है यहाँ पर है ना शक्ति वाला शब्द हुआ असमत शब्द उसकी संधि मात्र के आश्रय से कदचित उत्तम पुरुष की सिद्धि हो जाएगी सिद्धि हो जाएगी तो इसी चेत यदि ऐसा कहना चाहे शंका होगी तो यहाँ समाधान में दिया जाता है तटा कर उसकी अपेक्षा वरम का श्रेष्ठ है उसकी अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है की अपरिच्यक्त प्रवृति निमित्त वाला अप्रवृत्त प्रवृत्ति निमित्त वाले हमारी रीति का हमारी रीति का अनुसरण करना हमारी रीति का अनुसरण करना पैसा लगाना की अपरि प्रवृत्ति निमित्त वाला अपरित प्रवृत्ति निमित्त वाला क्या है हम, ए, हमारी रीति हमारी, हमारी? ये हमारा मत समझ लेना निर्वणम कर कर लेना मत या अपरित प्रवृत्ति निमित्त वाले हमारे मत का अनुसरण करना उससे श्रेष्ठ है उससे क्योंकि हमारे मत में प्रवृत्ति निमित्त का त्याग नहीं हुआ आपके मत में प्रवृत्ति निमित्त का त्याग हुआ और प्रवृत्ति निमित्त का त्याग करेंगे क्यों हो रहा है लक्षणा से हो रहा है ना क्यों हो रहा है तो, तो कहते हैं उसकी अपेक्षा हमारा मत श्रेष्ठ है क्योंकि आपके मत में क्या है की पहले तो शक्तिवृत्ति से शब्द को कहता है जब शक्तिवृत्ति से कहता तो प्रवृति निमित्त को आप लेते हैं और जब लक्षण से कहता है तो प्रवृत्ति निमित्त को छोड़ देते हैं कहते हैं कि अपरित प्रवृत्ति निमित्त वाले हमारे मत का अनुसरण करना उसकी अपेक्षा सृष्ट है तो यही मुख्य समाधान हुआ कि हमारे मत में प्रवृत्ति निमित्त का त्याग नहीं होता है क्योंकि हम लक्षणा नहीं करते आप लक्षणा करते हैं कि प्रवृति निमित्त का त्याग होता है और प्रवृत्ति निमित्त का त्याग होता है लक्षण के कारण वो जघन पक्ष हमारा जघन पक्ष नहीं है यही मुख्य समाधान है उनकी अपेक्षा से हाँ अपेक्षा से अच्छा जब कुछ किसी को भी आप अच्छा कहेंगे ना तो कोई खराब है तभी आप अच्छा कह सकते हैं यदि कोई खराब नहीं तो अच्छा कैसे बनेगा तो ये अच्छा है ये साफिर से शब्द है ये बुरा है एक कैसा शब्द है साफिर से शब्द है तो वो तो जो जो अपेक्षा की तो नहीं अच्छा भी कैसे कह सकते हैं एक ही वस्तु हो उसमें तो कैसे कैसा होगा चलिए मतलब क्या है कि यदि और कोई तीसरा पक्ष उससे भी ज्यादा जघन हो तब आप उसको अच्छा कहना यदि ऐसा कोई जघन नहीं तो उसको अच्छा नहीं आप अब देखना यहाँ पर यादव प्रकाश मत यादव प्रकाश के मत में मध्यम पुरुष उत्त, और उत्तम पुरुष की असिधि ये किसमें आ रही है यादव प्रकाश के मत में आ रही है अभी शंकर मत में आ रहा था तो जो ऊपर आया था ना अभी तो ध्यान देना यदि ऐसा कहना चाहे क्या चलो कोई बात नहीं समझने होगी सत्य संबंध दो लक्षणा सत्य के सम्बन्ध को क्या कहते हैं तो जैसे गंगा या घोषा यहाँ पर गंगा की लक्षणा किसमें गंगा चीर में गंगा गंगा चीर में क्या है गंगा चीर में लक्षणा है और लक्षणा किम रूप है सत्य का संबंध रूप है तो गंगा का सर्त क्या है गंगा प्रवाह और उसका गंगा का सर्त है गंगा प्रवाह और गंगा प्रवाह का संबंध तो मतलब गंगा तीर में लक्षणा गंगा पद की गंगा और गंगा तीर क्या है हाँ सत्य का नहीं, आ, नहीं है तीर का संबंधी एक मिनट ऐसा समझो सत्य के संबंध को लक्षणा कहते हैं सत्य के संबंध को नहीं नहीं यही है क्या सक संबंध लक्षण यही है ना सत्य का संबंध ही लक्षणा है ठीक है सत्य का संबंध ये क्या है तो लक्षणा किसमें तीर थेल थेल में और सत्य क्या है गंगा प्रवाह और सक का संबंध किस में, में. तो हो गया लक्षणा तीर में और सत्य का संबंध हाँ तो शक का संबंध ही लक्षणा है तो लक्षणा करने के लिए सक्य चाहिए की नहीं चाहिए चाहिए तो यदि ऐसा कहें सक संबंध हो लक्षणा तो पहले तो सत्य है तो जब सत्य हैं तब क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष हो जाएगा और विचार करते हैं हम लोग लो तब क्या करते हैं लक्षणा कर देते हैं तो इस प्रकार पहले तो हो जाएगा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पहले हो जाएगा यदि ऐसा कहना चाहें तो वही लक्षणा और शक्ति तो वाला और निमित्त के त्याग वाला और ना त्याग वाला करके विचार कर लेना और फिर जब बात यह रहती है ना उसमें भी की जिसको उपदेश किया जाता है ना तो बाद में ही विचार करके समझता है भगत त्याग लक्षणा से और उत्तम अधिकारी तो कैसे तुरंत ही समझ जाता है ऐसा उनका मत है उत्तम अधिकारी तो श्रवण मत से समझ जाता है उसको कुछ करना नहीं पड़ता ज्यादा ठीक है समझता है तो मतलब विचार कुछ जल्दी समझ जाता है उत्तम अधिकारी या अधिकारी देर में समझता है ऐसे यहां ब्रह्माष्टी में तो ये सब दूसरी बातें और कैसे अपने लिए इतना पर्याप्त है अब यहाँ देखना यादव प्रकाश के मत में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष या सिद्धि कहते हैं से विशेषता तो यादव प्रकाश के मत में लक्षणा नहीं होगी बिना लक्षणा की करेंगे इनका कहना है की तन मात्र ब्रह्म ब्रह्म कैसा है सनमात्र है और उसका परिणाम ही ईश्वर है और उसका परिणाम भी क्या है जीव है तन ब्रह्म ही ईश्वर और जीव रूप में परिणत होता है मात्रे? सत, मात्रे मतलब ऐसा सुनो सत, सत्य हाँ उनके आते है भेदा भेद कहते हैं नहीं। नहीं। वो भी भेदा भी भेद भी रहेगा दोनों गएगा वो दोनों गएगा तो क्या बोला आपने सतमात्र देखना सतमात्र कोई ऐसा समझना कि ब्रह्म कैसा है आपका सत मात्र है मतलब सत्ता मात्र है उसके अतिरिक्त कुछ वो नहीं या कोई धर्म मतलब सत्ता है केवल उसकी सन मात्र समझो शांकर मत में हम आपको सन मात्र समझाते हैं। तो ऐसे नपुरस्तकिंग में क्या बनता है और पुल्लिंग में क्या बनता है सन है ना तो जैसे पुत्र पत्रम सर, सर, पुष्पम फलम सर बोलेंगे, बोलेंगे। तो घटासन पटासन बोलेंगे तो घटासन पटासन दंडासन मठासन तो सब यहाँ किसको बोला गया घटपट मठपट तो घटपट तो सबको बोल दिया गया अब वाक्यों पर ध्यान देना घटासन पटासन दंडासन मठासन मठासन सन तो सब में लगा हुआ है तो ये सत्य तो सत्य धर्म कैसा है सत्ता धर्म सब में अनुवर्तमान है और घटत पटतवादी सब में अनुवर्तमान है नहीं ये व्यावर्तमान है ये कैसे है ये व्यावर्तमान धर्म तो हमेशा नहीं रहते हैं व्यावर्तमान वस्तु तो हमेशा हाँ तो घटतवादी धर्म हमेशा नहीं रहते हैं पर सत्ता हमेशा रहती नहीं रहती तो ये सत्ता वाला कौन है ये सत्य यही सत्य है ब्रह्म है यही सत्य है ये संकल मत है ये सब उपाधियों को हटा दो जो उसमें लगी हुई है सत्ता मात्र है वही ब्रह्म का स्वरूप है ऐसा ऐसा उनका कहना है और या दो प्रकाश की तरफ से कल बताएंगे उनके यहाँ जो है ना ब्रह्म क्या है अंशी है ब्रह्म क्या है, क्या है? ब्रम्ण ब्रम्ण ब्रम्ण और उसी के अंश हैं जीव और ईश्वर दोनों उसके अंत है ऐसा हाँ कल बता देंगे ऐसे कल बता देंगे सावा का चावल तो नहीं बनाते ना थल में नहीं पहले बनता था वो गया है गल गया पता की क्या है? वो क्या पेट साफ करता है कुट्टू को दलिया पेट साफ कर देता है हमारे जैसे कमजोर पेट वालों वैस करता है पेट साफ करता है कुट्टू को दलिया और राजिमा नहीं बनाया हुआ है